अध्याय चार माया अहंकार अहंकार के दोष निन्यानवे सूर्य वैसे तो सारे संसार को प्रकाश और ताप देता है पर यदि वह मेघ से आच्छन्न हो जाए तो ऐसा नहीं कर पाता इसी भांति जब तक हृदय अहंकार के आवरण से आच्छादित रहता है तब तक उसमें भगवान प्रकाशित नहीं हो पाते शौ यह अहम मेघ की तरह है इसी के कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते यदि श्री गुरु की कृपा से अहम बुद्धि दूर हो जाए तो फिर ईश्वर के पूर्ण दर्शन हो जाते जैसे सिर्फ ढाई हाथ की दूरी पर ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री रामचंद्र जी हैं किंतु बीच में सीता रूपि माया का आवरण होने के कारण लक्ष्मण रूपी जीव को ईश्वर राम के दर्शन नहीं होते 101 प्रश्न महाराज हम लोग इस तरह बद्ध क्यों हुए हैं हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते श्री राम कृष्ण जीव का अहंकार ही माया है यही अहंकार सब आवरण का मूल है मैं के मरने पर ही सारा जंजाल दूर होगा अगर किसी को ईश्वर की कृपा से मैं करता नहीं हूँ यह ज्ञान हो जाए तब तो वह जीवन मुक्त ही हो गया फिर उसे किसी बात का भय नहीं एक सौ दो अगर मैं अपने को इस अंगोछे की ओट कर लूँ तो तुम मुझे नहीं देख सकते पर मैं तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक ही हूँ इसी भांति और सभी चीज़ों की अपेक्षा ईश्वर ही तुम्हारे सबसे ज़्यादा निकट हैं किन्तु इस अहम रूपी आवरण के कारण तुम उनके दर्शन नहीं पाते 103 जब तक अहंकार रहता है तब तक न ज्ञान होता है न मुक्ति मिलती है इस संसार में बार बार आना जाना पड़ता है 104 हंडी में रखे पानी और चावल दाल आलू आदि को तब तक छुआ जा सकता है जब तक हंडी आग पर नहीं रखी जाती जीव की देह मानो हंडी है और धन मान विद्या बुद्धि जाति कुल आदि मानो चावल दाल आलू की तरह है अहंकार ही आग है अहंकार रूपी अग्नि के ही कारण जीव गरम, गर्विला होता है 105. बरसात का पानी ऊंची जमीन पर नहीं ठहर पाता बहकर नीचे जगह में ही जमता है वैसे ही ईश्वर की कृपा भी नम्र व्यक्तियों के ही हृदय में उठ है अहंकार अभिमानपूर्ण पूर्ण हृदय में नहीं एक सौ छः जब तक अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता तब तक मनुष्य की मुक्ति नहीं अहम के कारण बछड़े की कैसी दुर्गति होती है देखा बछड़ा जन्मते ही हम हम हम करने लगता है इसीलिए तो उसे इतना इतने क्लेश भुगतने पड़ते हैं बड़ा होते ही वह हल में जोता जाता है और उसे सुबह शाम भारी हल चलाते रहन, रहना पड़ता है इतना ही नहीं कभी कभी वह कसाई के हाथों काटा जाता है उसका मांस खा लिया जाता है और चमड़े से जूते बनते हैं ढोल बनता है लेकिन इतना होते हुए भी उसका अहंकार नहीं जाता ढोल को इतना पीटा जाता है पर वह हम हम के ही बोल निकालता है इतने पर ही छुटकारा नहीं मिल जाता अंत में उसकी अतड़ियों से तात बनती है और दुनिया उसे अपने धुने में लगाकर कर रुई धुनकता है तब जाकर वह तूहू तूहू तुम तुम कहने लगती है यह मैं निकल जाकर उसकी जगह तुम आ जाना चाहिए परंतु आध्यात्मिक जागरण हुए बिना यह संभव नहीं 107 मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम्हारा मैंपन चला जाकर तुम भगवान में ही डूब जाओगे 108 मुक्ति कब होगी जब मैं चला जाएगा तब 109 सौ नौ प्रश्न मैं कब मुक्त होऊंगा उत्तर जब तुम में यह मैं नहीं रहेगा मैं और मेरा यह अज्ञान है तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है जो ठीक ठीक भक्त होता है वह सलाह कहता है प्रभु ही करता हो तुम ही सब कुछ कर रहे हो मैं तो केवल तुम्हारे हाथों का यंत्र मात्र हूँ तुम मुझसे जैसा करवाते हो वैसा ही मैं करता हूँ यह धन ऐश्वर्य यह जग तुम्हारी ही महिमा है यह घर यह परिवार सब कुछ तुम्हारा है मेरा कुछ भी नहीं मैं तुम्हारा दास हूँ जैसा तुम्हारा हुक्म होगा वैसी ही सेवा करने पर का मुझे अधिकार है